विक्रांत यहाँ से बाहर निकलने के लिए तेजी से इसलिए भागा क्योंकि उसे बाहर खड़े अमित और बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स की जान की परवाह हो रही थी क्योंकि एक बार के लिए अगर ये लोग जहरीली गैस के प्रभाव में आकर बेहोश भी हो जाते हैं तो भी ठीक ही है लेकिन अगर इनकी जान को कोई खतरा हो जाता है तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है वैसे इस वक्त विक्रांत को रोहित बनर्जी को पकड़ने ऐसी ज्यादा चिंता अपने साथियों की जान की थी क्यूँकी रोनित के सिर पर इस वक्त खून सवार था अगर वो किसी भी तरह नीचे यहाँ बेसमेंट तक पहुंचने में सफल होता है तो कोई भी हथकंडा अपना सकता है हो सकता है कि वो नीचे बेसमेंट में आग भी लगा दे और अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर विक्रांत के साथ ही यहाँ मौजूद बाकी लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है वैसे भी विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ बुलेट जैकेट भी था ऐसे में उसे रोहित की गोलियों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी तड़ाक तड़ाक ऊपर से रोहित लगातार गोलियां बरसा रहा था ये सारी गोलियां वो बिना कुछ देखे समझे नीचे अधेरे में चला रहा था जाहिर है वो ऊंचाई पर खड़ा हुआ था, तो उसके लिए नीचे खड़े दुश्मन या छह स्टेप चढ़ने के बाद रोनित को विक्रांत साफ साफ नजर आने लगा अब वो विक्रांत के ऊपर निशाना लगाते हुए गोली चलाने लग गया लेकिन विक्रांत बिना किसी चीज के परवाह किए बड़ी ही फुर्ती के साथ उसकी तरफ बढ़ा चला जा रहा था इस बीच विक्रांत के शरीर पर एक दो गोली लगी भी थी लेकिन फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा रोनित ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके ऊपर गोली असर क्यों नहीं कर रही है कुछ ही सेकंड में विक्रांत ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया अभी भी रोहित उसके ऊपर लगातार गोलियां बसा रहा था लेकिन विक्रांत के ऊपर कोई असर नहीं रोहित के बिल्कुल सामने पहुँचने के बाद विक्रांत ने अपने गन ऐसी रोहित की जांगो आरोप निशाना लगाते हुए छूट कर दिया रोहित दर्द के मारे चीख उठा और फिर तुरंत ही जमीन पर धराशायी हो गया विक्रांत ने अपनी गन अंदर कवर में रखी और फिर उसने एक जोरदार पंच रोनित के मुंह के ऊपर जड़ दिया इस वक्त रोनित ने अपने चेहरे, चेहरे का मास्क उतर कर बाहर हो गया अब विक्रांत ने रोनित का चेहरा ध्यान से देखा अभी भी रोनित के हौसले पस्त नहीं हुए थे उसके चेहरे से खून आना शुरू हो गया था लेकिन फिर भी वो विक्रांत के ऊपर गोली चलाने से बाज नहीं आ रहा था उसने जमीन पर घायल पड़े पड़े विक्रांत के ऊपर बंदूक ताम दिया अब तो विक्रांत का पारा हाई हो चुका था उसने रोनित के कंधे पर अपना लात टिकाते हुए उसके हाथ से बंदूक छीन लिया इसके बाद वो रोनित की छाती पर चढ़कर बैठ गया और फिर उसके मुंह पर जोरदार घूसो से प्रहार करना शुरू कर दिया लगातार चालीस सेकंड तक रोनित के मुंह पर जड़े घूसे जड़ने के बाद विक्रांत ने गहरी सांस छोड़ी अब तक रोनित बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ चुका था उसके नाक और मुंह से काफी खून आना शुरू हो गया था अब वो हिलने डुलने की भी हालत में नहीं था विक्रांत अभी भी उसके मुंह पर पंच मारने वाला था लेकिन तभी उसने देखा कि रोनित की आंखें अब बंद होने लगी थी उसकी साहरीली फैली हुई थी ऐसे मेंोनित को ज्यादा पीटा गया तो उसकी जान भी जा सकती है इसलिए विक्रांत रुक गया अब विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला और उसमें पड़े रोनित के फोटो ऐसी उसके चेहरे को मिलाने लग गया कुछ सेकेंड तक ध्यान ऐसी देखने के बाद अब वो बिल्कुल श्योर हो गया था की बैंक के सीरियल मर्डर केस का आरोपी रोनित बनर्जी ही है विक्रांत का अनुमान बिल्कुल सही निकला रोनित यहाँ पर सुमोना अरोरा को मारने के लिए ही वापस आया था उसे ये उम्मीद कतई नहीं थी कि यहाँ पर पुलिस पहले ही पहुंच चुकी है ऐसे में जब उसने पुलिस को यहाँ पर पहुंचे हुए देखा तो वो पुलिस से भी लड़ बैठा ताकि वो कैसे भी करके सुमोना को मार अपना बदला पूरा कर सके सच में रोनित अपने बदले की आग में पागल हो चुका था उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी रोहित बिल्कुल बेहोशी की हालत में था लेकिन फिर भी वो इस बात से हैरान था कि है, है? है। विक्रांत ने तुरंत अपनी हथकड़ी निकाली और रोनित के दोनों हाथों को पीछे करके बांध दिया जब विक्रांत उसे हथकड़ी पहना रहा था तभी उसकी नजर रोनित की जांगों पर पड़ी वहां पर गोली लगने के कारण काफी ज्यादा मात्रा में खून बह रहा था अगर इसी तरह से थोड़ी देर तक खून बहता रहा तो फिर रोनित की मौत भी हो सकती थी शर्ट शर्ट पास नजर दौड़ाने लगा उसे यहाँ कोई भी इन्वेस्टिगेटर्स नजर नहीं आ रहा था तभी उसकी नजर गैरेज के बाई तरफ झाड़ियों के बीच में पड़े अमित और बाकी के दो इन्वेस्टिगेटर्स पर पड़ी गरीमत ये थी की दोनों सिर्फ बेहोश पड़े थे रोनित ने इनके ऊपर सिर्फ जहरीली गैस ही छोड़ी थी तभी विक्रांत के अंदर बेसमेंट में पड़े अपने साथियों का ख्याल भी आ गया उसने तुरंत ही अपने वॉकी टॉकी को निकालकर उन लोगों को मैसेज देने का सोचा लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया ना तो राजीव ने कोई रिस्पॉन्स दिया और ना ही देव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया फिर विक्रांत तेजी से बेसमेंट की तरफ भागा वहाँ नीचे उतर उसने देखा की ये सब लोग बेहोश पड़े हुए थे यहाँ तक विक्रांत का शेलॉक होम्स भी इस वक्त बेहोशी की हालत में ही पड़ा हुआ था थैंक गोड विक्रांत मनी मन अदृश्य शक्ति को शुक्रिया कहने लगा अगर आज उसके पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट ना होता और सांस लेने का सिस्टम ना होता तो इन्हीं लोगों की तरह वो भी बेहोश पड़ा होता या फिर उसकी जान भी जा सकती थी और फिर रोनित ने यहाँ पहुँच कर सुमोना का मर्डर भी कर दिया होता विक्रांत नीचे पहुँच उस कमरे में गया जहाँ पर ये लोग बेहोश पड़े थे अब विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था की पहले क्या करे पहले वो इन लोगों को यहाँ से बचा बाहर ले जाए या फिर पहले इस सफेद धुए को खत्म करे कुछ पल सोचने के बाद विक्रांत ने पहले उस सफेद धुएं वाली बोतल को बाहर फेंकने का निर्णय लिया उसने अपने हाथ में उस बोतल को उठा लिया और फिर बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा अभी विक्रांत एक दो सीढ़ी चढ़ाई था कि उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत ने अपनी चाल धीमी कर ली और फिर धीरे धीरे दील ऊपर बढ़ते हुए बाहर देखने की कोशिश करने लग गया उसे दूर से तीन चार पुलिस वाले इस तरह बढ़ते हुए दिख रहे थे लेकिन ये लोग डी नगर स्टेशन के नहीं थे बल्कि स्पेशल टास्क टीम के ऑफिसर थे उनके साथ स्पेशल टास्क टीम के हेड विनोद राय भी मौजूद थे इन लोगों को देखकर विक्रांत वही सीढ़ी पर ही रुक गया वो छुपकर इन लोगों की एक्टिविटी देखने लग गया सर ये देखिए ये। इशारा करते हुए कहा ये, ये तो हे भगवान ये तो रोनित बनर्जी है और ये पुलिस वालों को क्या, क्या हुआ है अरे ये तो इसको तो गोली लगी हुई है एक ऑफिसर तब तक रोनित के पास पहुंच चुका था उसने रोनित की जाग में लगी हुई गोली देख ली थी और ये हथकड़ी लग रहा है पुलिस वालों के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है लेकिन फिर हथकड़ी किसने पहना दी इसको ये पुलिस वाले तो यहाँ बेहोश पड़े हैं क्या हुआ यहाँ वो समझ नहीं आ रहा दूसरे ऑफिसर ने कहा तुम लोग चुप करो स्पेशल टास्क के हेड विनोद राय ने यहाँ आसपास अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहा फटाफट इसको उठा अपनी गाड़ी के पास ले चलो और इसकी हथकड़ी निकाल कर, अपनी हथकड़ी पहनाओ चलो फटाफट करो विनोद ने कहा तुम लोग जल्दी करो तब तक मैं यहाँ सब सेटल करता हूँ डी नगर स्टेशन वाले इन्वेस्टिगेटर्स भी जल्दी ही आ रहे होंगे उनके आने से पहले फटाफट काम खत्म करो सर एक ऑफिसर ने विनोद तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा हम लोग अपनी हथकरी लगा दे मतलब ज्यादा सवाल जवाब नहीं जितना कह रहा हूँ बस उतना ही करो विनोद ने कहा और एक बात सब लोग अपने दिमाग में बैठा लो रोहित बनर्जी को हमने अरेस्ट किया है कोई भी पूछे यही बात बताना विनोद की बात सुनकर विक्रांत हंस पड़ा कमाल का धूर्त आदमी है ये जरा सी भी शर्म नहीं आ रही इसे दूसरे की बोई फसल काटने चला आया सच में यार दुनिया में बहुत कमीने लोग पड़े हैं। मनीमन विक्रांत सोचने लगा इस साले को तो लाइन पर तो लाना ही पड़ेगा विक्रांत कुछ तरकीब सोचने लगा तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है उसे सीढ़ी पर खड़े खड़े ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ गैस का बॉटल उठा बाहर फेंक दिया ये बोटल सीधे ही वहाँ खड़े एक ऑफिसर के सिर पर जा लगा तो ये क्या आराम से उधर से देखो उधर से आया हुआ उधर से आयाल टास्क टीम के हेड विनोदी इसके बाद किसी और की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था वहां सिर्फ सफेद रंग के धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा था